सी मां देवी की दिव्यलीला पहला जयराम बाटी बंगाल का एक मनोरम ग्राम इत्थम यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदा तदावती हम करम संचय इस प्रकार जब जब दानवों के प्रादुर्भाव से विघ्न उपस्थित होंगे मैं तब तब अवतीर्ण होकर शत्रुओं का विनाश करूंगी चंडी अवतार अथवा महापुरुष का जन्म स्थान एक शाश्वत तीर्थ स्थान बन जाता है अयोध्या मथुरा बेथलहम नवद्वीप कामारपुकुर जयराम बाटी ये क्रमशः राम कृष्ण जीसस चैतन्य राम कृष्ण और शारदा देवी आदि के जन्म स्थान हैं जो सदैव के लिए विश्व के मानचित्र में अंकित हो गए हैं उन्नीसवा शताब्दी में कामारपुकुर और जयरामबाटी बंगाल के महत्वहीन गांव थे जो बाहरी संसार के लिए लगभग अज्ञात ग्राम थे आज पूरे विश्व के लोग श्री रामकृष्ण और श्री माँ शारदा देवी के जन्मस्थान का भ्रमण कर रहे हैं जयरामबाटी एक शक्तिपीठ है जहां जहाँ शक्ति देवी माँ ने मानव रूप धारण किया यह छोटा सा गाँव बंगाल के बांकुड़ा जिले के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है जो कलकत्ता से चौसठ मील उत्तर पश्चिम और कामारपुकुर से चार मील उत्तर पश्चिम में है उन्नीसवीं शताब्दी में वहाँ लगभग सौ परिवार पानी बिजली और स्वच्छता की सुविधा के बिना फूस की इतवाली मिट्टी की झोपड़ियों में निवास करते थे छत वाली मिट्टी की झोपड़ियों में निवास करते थे जयराम बाटी एक स्वर्ग ग्राम हरे भरे पौधों और वृक्षों प्रचुर मात्रा में फल एवं फूलों से लदे हुए एक गांव की कल्पना कीजिए यह चारों ओर विस्तृत घास के मैदानों सुंदर झीलों और तालाबों से घिरा हुआ है और जिसके पास कल कल ध्वनि करती हुई एक नदी बह रही है गांव की झोपड़ियों और मंदिरों की कल्पना कीजिए ऊपर नीला आकाश नीचे हरे भरे धान के खेत चारों ओर खिली हुई धूप लाल धूल से भरी रंग बिरंगी सड़कें चिड़ियों का चहचहाना और हरे भरे मैदान को शीतल करने वाले शुद्ध और मंद बयार। वर्षा ऋतु के समय किसान बादलों से ढके आकाश के नीचे अपने बैलों से जुताई करते हैं अन्य समय जब गायें चरती रहती हैं, तब चरवाहे वट वृक्ष के नीचे बंसी बजाते हैं बंगाल के गांव की संध्या की कल्पना कीजिए महिलाएं घर के आंगन की वेदी में विश्व ब्रह्मांड के स्वामी की पूजा करती हैं और शंख बजाती हैं माताएं और दादियाँ रामायण और महाभारत की कहानियां सुनती हैं जब बच्चे उनके चारों ओर एकत्रित होते हैं और दियों की लौ दीवारों पर जगमगाती है पूरे गांव में मंदिरों से संध्या आरती की घंटियां और गोंग एक वाद्य यंत्र की ध्वनि गूँज उठती है ऐसे दृश्य मन को भाव विवल कर देते हैं जो कम से कम अस्थायी तौर पर मनुष्य के मन को सांसारिक धरातल से ऊपर उठा देते हैं हालांकि काल्पनिक नहीं है यह सुरम्य गांव जयराम था जो एक वर्ष पूर्व मां शारदा का जन्म स्थान था मां शारदा देवी के समय जयराम एक छोटा सा गांव था जो उपजाऊ कृषि भूमि से घिरा था ग्रामवासी चावल गेहूँ दाले आलू सेम मिर्च गन्ना और कपास सहित अन्य फसलें उगाते थे अधिकांश ग्रामवासी खेती और मछली पकड़ने के माध्यम से अपना जीवन यापन करते थे ब्राह्मणों का एक छोटा समूह शिक्षा देता था और पुरोहित के रूप में कार्य करता था मां शारदा का जन्म इन्हीं ब्राह्मण परिवारों में से एक में हुआ था एक छोटी बच्ची की तरह माँ शारदा अपने छोटे गाँव तक ही सीमित नहीं थी गाँव के उत्तर में घास के मैदान के साथ आमोदर नदी बहती है मां शारदा इसे गंगा मानती थी और वर्षा ऋतु में जब उसमें पर्याप्त जल होता तब अपने भाइयों के साथ वहीं स्नान करती थी नदी के दक्षिणी तट पर एक शमशान घाट है और उत्तर में देशना ग्राम स्थित है जयराम बाटी के पूर्व में हल्दी ग्राम है दक्षिण में जिपटा, दक्षिण पश्चिम में मशीनापुर और पश्चिम में शिहड़ जयराम बाटी से आधा मील दूर शिहड़ नामक गाँव ग्राम में मां शारदा की माता और श्री रामकृष्ण के भांजे हृदयराम मुखोपाध्याय अर्थात हृदय का जन्म स्थान है शहर के उत्तर में गरीबी से त्रस्त शिरोमणिपुर नामक गांव है जहां मुख्य रूप से मुसलमान रहते थे बाद के वर्षों में मां शारदा ने एक घर बनाने के लिए शिरोमणिपुर के मजदूरों को काम पर रखा था जयराम बाटी से चार मील उत्तर पश्चिम में कोआलपाड़ा आश्रम है जहाँ माँ शारदा विष्णुपुर से अट्ठाइस मील दूर अपने गांव के लिए बैलगाड़ी से यात्रा करते समय विश्राम करती थी जब मां शारदा छोटी थी तब जयराम बाटी में कोई बाजार नहीं था यद्यपि ग्रामवासी कमोबेश आत्मनिर्भर थे लेकिन वे कभी कभी कपड़े नमक मसाले मिट्टी का तेल माचिस बर्तन और अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने के लिए नौ मील दूर एक छोटे से कस्बे कोतलपुर जाते थे वे छह मील दूर कामारपूर और कयापट बदनगंज के बाज़ार से मिठाई और किराना खरीद कर सकते थे जयराम बाटी से एक मील की दूरी पर शहर में एक किनारे की दुकान थी एक किराने की दुकान थी जयराम बाटी में एक नाई का परिवार एक लोहार का परिवार एक हलवाई का परिवार और कुछ ऐसे परिवार रहते थे जो गायों का दूध भेजते थे जयराम भाटी के दक्षिण में बनर्जी नामक एक छोटा तालाब है ग्रामवासी इसका जल नहाने खाना बनाने और पीने के लिए उपयोग करते थे गांव के पश्चिम में आहेर तालाब है जिसे अब माँ का पुकुर कहा जाता है जिसका उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता था गांव के बीच में पुण्य नामक एक छोटा तालाब है ग्रामवासी इसके जल का उपयोग कपड़े और बर्तन धोने के लिए करते हैं मां शारदा देवी का घर पुण्य पुकुर के पश्चिम में है और कलूपुकुर नामक एक अन्य छोटा तालाब उनके पैतृक घर के ठीक दक्षिण पश्चिम में है जयराम बाटी के लोग या तो गरीब थे या मध्यम वर्ग के और वे बहुत धार्मिक थे धार्मिक उत्सव धार्मिक नाटकों का प्रदर्शन हिंदू पौराणिक कथाओं का पाठ कीर्तन और भक्तिपूर्ण बाउुल गायन उन्हें दैनिक जीवन की निरस्ता से मुक्ति दिलाते थे उस छोटे से गांव में चार मंदिर हैं गांव के अधिष्ठात्री देवी सिंहवानी है उनके मंदिर में देवी के साथ उनकी दो सहचरियां चंडी और महामाया प्रतीक्षित है गांव के दक्षिण पूर्वी कोने में शीतला देवी का एक अलग मंदिर स्थित है मां शारदा देवी का परिवार इस मंदिर में पूजा करता था शरद ऋतु में शीतला मंदिर में दुर्गा पूजा होती थी जिसमें अन्य गाँवों से भी कई लोग सम्मिलित होते थे पुण्य पुकुर के उत्तर पश्चिम में फूस की दो झोपडियां मंदिर के रूप में उपयोग होती थी एक भगवान सुंदर नारायण अर्थात मां शारदा देवी के पैतृक देवता को समर्पित थी और दूसरी मां काली को बाद में मां काली की पूजा बंद होने पर झोपड़ी बच्चों के विद्यालय के रूप में उपयोग होने लगी गांव के पश्चिमी भाग में यात्रा सिद्धि और वीरकांत धर्म ठाकुर के मंदिर हैं हालांकि जयराम के ग्रामीण केवल अपने ही मंदिरों में पूजा तक सीमित नहीं थे उदाहरण के लिए शिवरात्रि शिव के वसंतोत्सव के समय वे शहर के शांतनाथ शिव मंदिर में 24 घंटे चलने वाले कीर्तन में भाग लेने के लिए जाते थे कलकत्ता और जयराम के बीच यात्रा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कामारपकुर और जयराम से कलकत्ता पहुँचना कठिन था इस यात्रा में तीन से चार दिन लगते थे लोग प्राय समूह में यात्रा करते थे क्योंकि विस्तृत घास के मैदान और सुनसान सड़कें प्रायः डाकुओ से आक्रांत होती थी जयराम और कलकत्ता के बीच यात्रियों को 64 मील पैदल चलना पड़ता था और पांच नदियां पार करनी पड़ती थी आमोदर द्वारकेश्वर मुंडकेश्वरी दामोदर और गंगा जो लोग खर्च वहन कर सकते थे वे पालकी से यात्रा करते थे या वर्धमान से रेलगाड़ी लेते थे जो जयराम बाटी से लगभग चौंतीस मील दूर है आजकल कलकत्ता से कामारपूक जयराम बाटी तक मात्र तीन घंटे में कार से जाया जा सकता है कामारपूपुर और जयराम बाटी के बीच की दूरी चार मील है